आथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक की दशम कंडिका के भाष्य का विचार हम लोग कर चुके हैं ग्यारहवीं कंडिका का विचार प्रारंभ होना है विद्या का विषय जो साध्य साधनात्मक संसार है इसका वर्णन इस खंड में हो रहा है अपरा विद्या ऋग्वेदादि उनके द्वारा प्रतिपादित तो, उनका विषय है साधनात्मक विषय है कर्म तथा तो उपासनाएं और फलात्मक विषय है स्वर्गादि लोक जो विहित कर्म का फलात्मक विषय है और निषिद्ध कर्म का विषय है स्थावरादि यौनिया तो केवल कर्म साध्य रूप फल बताया और उसका साधन केवल कर्म बताया गया इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम इत्यादि दशम मंत्र में शास्त्र विहित तो केवल कर्म को ही प्रधान साधन के रूप में जो स्वीकार करते हैं और कर्म में लगे रहते हैं वे स्वर्ग में इंद्रपद तक को प्राप्त कर सकते हैं केवल कर्म के फल स्वरूप देवराज इंद्र इंद्रभाव की प्राप्ति तक का फल है और वह स्थायी नहीं है जब वहां स्वर्ग में रहने का निमित्त भूत कर्म समाप्त होता है फलोपभोग करके तो फिर मृत्यु लोक में आकर के मनुष्या मनुष्यौनि से निकृष्ट योनि की प्राप्ति उन्हें होती है ये बताया गया <coughs> जो कर्म के साथ साथ उपासना भी करते हैं कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई है <coughs> उस समुच्चय अनुष्ठान का फल ग्यारहवें मंत्र में बताया जा रहा है तप श्रद्धे ये ही इत्यादि से तो भाष ग्यारहवें मंत्र का उच्चारण कर ले लें तप्रद्धे ये ह्युपवसण्ये शांता विद्वान् भैक्षचर चरंतरे विरजा प्रयान्ति यमृत सपुरुषो ह्यत्मा ये हि तो ही ये निपात हैं दसवें कंडिका में जिनको इष्टापूर्तम मन्यमाना इत्यादि शब्द से ग्रहण किया था केवल कर्मी को उनसे वैलक्षण्य यहाँ पर ये शब्द से ग्राह्य अधिकारियों में बताने वाला ही शब्द है ही ये निपात है और वे लक्षण्य है कि वे तो केवल कर्म ही का अनुष्ठान में लगे रहते थे जीवन पर्यंत और ये यहाँ हैं वे कर्म उपासना दोनों का अनुष्ठान कर रहे हैं उपासना को भी कर्म के साथ साथ कर रहे हैं ये उनमें वे लक्षण्य है जो ही शब्द के द्वारा द्योतित है तो ये ही तपस््र अरण्ये वर्तमान संत तपस्रद्धे उपवसंती ऐसा एक वाक्य बनाइए ये ही अरण्य वर्तमान संत वर्तमान संत का अध्यार करना अरण्य के पास तपस्रद्धे उपवसंती अर्थ निकलता है जो केवल कर्मी से विलक्षण अधिकारी हैं वे अरण्य वर्तमानासंत तो अरण्य में रहते हुए अरण्य है विपरीत विचार वाले लोगों से रहित स्थान अरण्य कहलाता है और ऐसे अरण्य में निवास करने वाले वे कौन हैं तो वान और सन्यासी, दोनों वानप्रस्थ भी हा तो वानप्रस्थ और सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भी ले लेना इसमें ये शब्द से तो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी, आश्रम सन्यासी, ये अरण्य वर्तमाना संत तो विपरीत विचार वाले लोगों से रहित स्थान पर निवास करते हुए क्या करते हैं तो तपस््रद्धे उपवसंती तो तप है स्वस्व वर आश्रम विहित कर्म स्वस्व वर्ण आश्रम विहित कर्म यह तप शब्द से ग्रहण करना है नैष्टिक ब्रह्मचारी का जो नैष्टिक ब्रह्मचर्य आश्रम और वर्ण विहित कर्म ओनेस्टिक ब्रह्मचारी के लिए तप है और वानप्रस्थ के लिए वानप्रस्थ का वर्णाश्रम विहित कर्म तप शब्द से ग्राह्य है और आश्रम सन्यासी के लिए संन्यासाश्रम विहित जो कर्म है वह तप शब्द से ग्राह्य है और श्रद्धा शब्द से ग्राह्य है उपासना विद्या तो इसलिए तपस श्रद्धे यदि वचन है इसका अर्थ निकलेगा कर्म उपासने तपस््रद्धे यानी कर्म उपासना तो कर्म और उपासना ये तीनों अरण्य में रहते हुए नैष्ठिक ब्रह्मचारी वन और आश्रम सन्यासी, स्वस्व वर्णाश्रम विहित शब्दित कर्म तथा श्रद्धा शब्दित उपासना उपवसंती का अनुतिष्ठन्ति। इसका अनुष्ठान करते रहते हैं कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान करते हैं जो ये तीनों आश्रमी हैं, जिसे छांदोग्य में कहा गया सर्व सर्वे पुण्यलोका सर्वे शब्द शिग्राह्य है आश्रम सोसो सोशो आश्रम वि कर्म करने वाले और उपासना करने वाले इन तीनों का एक विशेषण है नैष्टिक ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी का शांता अरण्य में निवास कर रहे हैं और शांत हैं शांत शब्द का अर्थ करेंगे भाष्कर भगवान उपरत करण ग्रामा का मतलब इंद्रिया निगृहित है जिनकी शांत शब्द से लेना निगृहित इंद्रिय ग्राम संयत इंद्रिय तो ये दो विशेषण हो गए एक शांत होना चाहिए और अरण्य में निवास करने वाले होने चाहिए निवास करते हुए सोवर्णाश्रम विहित कर्म के साथ श्रद्धा शब्दित उपासना का अनुष्ठान करते जा रहे हैं और तीसरा एक इनका विशेषण है भैक्षचर्याम चरंत कर्म उपासना का अनुष्ठान करते समय अन्न में कोष हैं इसे अन्न से उत्पन्न हुआ है अन्न में अन्न से ही जीवित रहता है तो जीवित रहने के लिए कर्म उपासना करते समय जीवित रहना भी ज़रूरी है शरीर का तो इसके लिए फिर अन्न देना जरूरी है वो अन्न कहाँ से प्राप्त होगा परिग्रह तो इनके पास होगा नहीं तो इसलिए कहा गया कि भैिक्षचरिया चरंत तो भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए ये तीनों आश्रमी निगृहित इंद्रिय हैं अरण्य में रह रहे हैं और कर्म कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान साधन में लगे हुए हैं ये कर रहे हैं और एक शब्द है विद्वान विद्वांस पूर्वाध में ये विद्वान विद्वांस उपासक गृहस्थों का परामर्शक है गृहस्थ में सभी के सभी केवल कर्म का ही आश्रय लेते हैं ऐसा नहीं है कुछ गृहस्थ ऐसे भी होते हैं जो स्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करते हुए शास्त्र विहित उपासना भी करते हैं उन उपासक गृहस्थों को विद्वांस शब्द से ग्रहण करना है नहीं उधर तो श्रद्धा शब्द से ही विद्या यानी उपासना आ गई ना और उपवसंती शब्द ने कहा अनुष्ठान कर रहा है, तो फिर पुनरुक्ति हो जाएगी ना नैष्टिक ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी को तो श्रद्धाम उपवसंती यानी अनुतिष्ठती इसी से बताया गया कि उपासना का अनुष्ठान कर रहे हैं यानी उपासक है श्रद्धा उप्रद्धाम उपवसंती शब्द ही उनके लिए उपासना रूप उप साधन में वे लगे हैं ये बता रहा है वे उपासक ये बता रहा है और उनका भी विशेषण विद्वान विद्वंस को बनाओगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी इसलिए विद्वान विद्वांस शब्द से उपासक गृहस्थ क्या तो ये कहाँ लिखा है गृहस्थ को बता रहा हूँ ना बाकी तीन आश्रम आश्रमी तो लिए गए तप्रद्धे उपवसंती ये इसी से वानप्रस्थ भी लिए गए वे भी घर में गांव में नहीं रहते अरण्य में रहते हैं तो अरण्य वर्तमानासंत कहने से जो गांव में नहीं रहते हैं अरण्य में रहते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी गांव में नहीं रहता वान गांव में नहीं रहता सन्यासी गांव में नहीं रहता तो उन अरण्य वर्तमाना संत इस विशेषण से ही वे तीनों आ गए और ये विद्वांस शब्द गृहस्थों का परामर्शक है बाकी ये अरन्ने वर्तमाना संत शांता और भैक्षचर्या चरत ये तीन विशेषण हैं उन तीनों के ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी के और विद्वांस शब्द उपासकों को बताता है वो उपासक कौन विद्वान का है उपासका सीधा सीधा अर्थ तो कौन उपासक अरण्य में रहने वाले उपासकों को तो श्रद्धाम उपवसंती शब्द से ही उपासक बताया गया तो यहाँ अलग से उपासकों को बताने वाला विद्वांस शब्द कौन से उपासकों को बताएगा कि जो अरण्य में नहीं रहते भिक्षाचर्य नहीं करते और श... उनके लिए शांत विशेषण की जरूरत नहीं है ऐसे उपासक ग्रहस्त। वे ग्रहस्थस्थ आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान भी करेंगे साथ में उपासना भी करेंगे ऐसे जो विद्वान ग्रहस्थ हैं यानी उपासक ग्रहस्थ हैं तो चारों आश्रमी आ गए तो चारों आश्रम वाले जो कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान कर रहे हैं उन्हें कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल उत्तरार्ध में बताया जा रहा है ब्रह्मलोक की प्राप्ति ते तो ते शब्द से चारों को लेना समुच्चय अष्ठा चारो आश्रमी सूर्यद्वार तो सूर्यद्वार ये उत्तरायण मार्ग का उपलक्षण है इसलिए सूर्यद्वारण का अर्थ है उत्तरायण से वीरजा संत प्रयांति ऐसा लगाना कि ते विरजा संत सूर्य द्वारेण प्रयांति वे विरज होकर के रज शब्द का अर्थ है योग शास्त्र में तीन प्रकार का कर्म बताया गया है शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म शुक्ल कर्म है सकाम पुण्य और आपका वो जो है कृष्ण कर्म है पाप और अशुक्ल अकृष्ण कर्म है उपासना भगवान की भक्ति हाँ उपासना पुण्य यानी निष्काम जो उपासना पुन्य कर्म यानी उपासना योग अशुक्ल अशुक्ल अकृष्ण कर्म बताया गया योग को वो योग है उपासना और वो जो उपासना है वो क्या करती है कि जो सकाम पुण्य है और पाप है जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक है ये शुक्ल कृष्ण पुण्य ब्रह्मलोक प्राप्ति में प्रतिबंधक जो शुक्ल कर्म तथा कृष्ण कर्म है इनका निवर्तक बनती है उपासना इसलिए वहां पर कहा गया समुच्चय अनुष्ठान का विधान करते समय अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्य अमृतमश्नुत तो अविद्या शब्दित जो उत्कृष्ट पुण्य है आश्रम विहित मात्र पुण्य सकाम पुण्य नहीं उससे जो ब्रह्मलोक की अपेक्षा निकृष्ट लोक का प्रापक जो सकाम पुण्य कर्म तथा पाप कर्म है यह ब्रह्मलोक के दृष्टि से पाप ही है स्वाभाविक कर्म ही माना जाएगा उसे तीर्थवा अविद्या मृत्यु तीर्थवाओं है क्योंकि बार बार इसी कल्प में स्वर्ग में जाने के बाद भी आना जाना होता है इसलिए उसे मृत्यु कहा जाता है पुनरावृत्ति का हेतु होने से और उसे तीर्थवा का अर्थ है उसका अतिक्रमण करके उसको तरना ही विरज होना है तो रज शब्द से यहाँ पर लिया जा रहा है शुक्ल कृष्ण कर्म करके जो योग शास्त्र में कहा गया वह विरजा में रजस शब्द से लेना और वो जो रजस है ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक कर्म और उससे रहित तो हो जाते हैं तो विरजस हो गए वे वे निष्पाप हो गए तो शुद्ध होकर के निष्पाप हो कर के तो निर्मल हो गए तो ते विरजासत इनको निर्मल किसने किया तो ये बताया गया न हिरण्य की उपासना में हिरण्यमय पुरुष की उपासना में हिरण्य पुरुष का एक उदिति नाम बताया है और उदिति नाम का निर्वचन करते समय छांदोग्य में कहा गया कि समस्त पापों से वह रहित है इसलिए उसे उदिति कहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हिरण्य गर्भ की अहंग्रह उपासना करता है तो चिंतनीय के जो गुण हैं समस्त पाप पापराहित्य वो चिंतक में भी आ जाता है वो किससे आया चिंतन से और चिंतन ही उपासना है तो इस प्रकार ये उपासना में उसे विरज कर दिया जो उपासक चारों आश्रमीय हैं, हिरण्य गर्भादि सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले वे अपने उपास्य के तरह निष्पाप होकर के निर्मल होकर के सूर्य द्वारेण प्रयांती उत्तरायण मार्ग से चले जाते हैं प्रकृष्ट रूप से उत्तरायण मार्ग से चले जाते हैं कहाँ जाएंगे उत्तरायण मार्ग से तो चतुर्थ पाद में बताया जा रहा है यमृत स पुरुषो ह्ययात्मा तो यनि योकाद ब्रह्मलोक के भी अवानतर प्रांत है ना जिन्हें कहा जाता है महजन और फिर सत्य तो फिर उपासना के तारतम्य से वे इनमें से स्वर्ग से ऊपर वाले जिनको ब्रह्मलोक ही कहा जाता है फिर जैसी तारतम्यता है उस तारतम्यता के अनुसार ब्रह्मलोक के किसी न किसी प्रांत में जा करके रहते हैं केरल में रहने वाला ही भारत निवासी है अरुणाचल में रहने वाला भी भारत निवासी है कश्मीर में रहने वाला भी भारतीय है ऐसे चाहे महा में रहें जन में रहें तप में रहे सत्य में रहे माना जाएगा ब्रह्मलोकवासी लोकवासी ही है ब्रह्म का ही नागरिक है तो उसकी योग्यता के अनुसार योग्यता है उपासना का तारतम्य वह इन लोकों में से किसी न किसी लोक में उत्तरायण मार्ग से जाता है और फिर इसलिए उसको कहा जा रहा है कि यत्र स यमृत पुरुषो अव्ययात्मा तो स अमृतह पुरुष का मतलब इस पूरे संसार का जो अधिपति है जब तक संसार है तब तक रहने वाला इसलिए उसे अमृत कहा जाता है वो कौन रहता है हिरण्यगर्भ। वो ब्रह्मलोक के भी अधिपति माने जाते हैं पूरे संसार के भी स्वामी माने जाते हैं उनका अपना निवास के लिए बना हुआ लोक है ब्रह्मलोक तो ब्रह्मलोक में वो रहते हैं सत्य नाम का जो प्रांत है जैसे भारत के अनेक प्रांत हैं उसमें से एक प्रांत विशेष में भारत की राजधानी है और उसमें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं ऐसे ब्रह्मलोक के जो चार प्रांत हैं उन चार प्रांतों के अलग अलग ये चार नाम हैं महाजन तप सत्य उनमें से सत्यलोक में रहते हैं हिरण्य ब्रह्मलोक के अधिपति ब्रह्मा जी उन्हें यहाँ पर कहा जा रहा है अमृत पुरुष शब्द से तो यत्र स यमृत पुरुषः तो उपास्य जो हिरण्यगर्भ गर्भ है वह अमृत पुरुष है और अव्यय आत्मा हैं तो अव्यय आत्मा है का मतलब है वो जब तक संसार है तब तक रहने वाले हैं अव्यय स्वभाव है वे कहा जाता है विकारी को ये जो तो छे आ, विनाश रूप विकार को प्राप्त करने वाला वे विनाशी और अव्यय आत्मा आत्मा शब्द का अर्थ है स्वभाव और अव्यय का अर्थ है अविनाश तो अविनाशी स्वभाव वाला है अविनाशी स्वभाव उनका है कि एक बार संसार के अंत में उपाधि समाप्त होगी और वह स्वयं मुक्त हो जाएगा फिर उनका कभी नाश होना ही नहीं है इसलिए अव्यय आत्मा है अव्यय स्वभाव है हिरण्य तो ज्ञानी है ना पहले तो पूर्व कल्प में उपासना की थी उस समय ज्ञान नहीं था तो उपासना हिरण्यगर्भ की अंग्र उपासना प्रारब्ध बन करके इस में फलोन्मुख हो गई तो फिर हिरण्यगर्भ बन गए और हिरण्यगर्भ को बना करके ईश्वर की वो प्रथम संतान है ना ईश्वर उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान करता है यो ब्रह्मांडम विधधाति पूर्वम योग वेदांश प्रहीनोती तस्में तो ब्रह्मा है ये हिरण्य और उनको वेद प्रदान करते हैं ने वेद विद्या जो पराविद्या विद्या वह ईश्वर देते हैं और फिर अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान उनको होता है और जीवन मुक्त होकर के रहना है कब तक जब तक प्रारब्ध है और प्रारब्ध कब तक है उनका जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक का प्रारब्ध है जब तक संसार है तब तक प्रारब्ध है उनका सौ वर्ष की आयु है उनकी भी लेकिन उनके दिन मान के अनुसार और उनके सौ वर्ष पूरे होते ही संसार का महाप्रलय होता है और वे ज्ञानी होने से फिर उनका प्रारब्ध समाप्त होते ही तस् तावदेव चिरम यावन मोक्ष से अथ संपत् के अनुसार शरीरपात समकाल में ही मुक्ति मिलती है उनको इसलिए ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक आचार्यों में संप्रदाय ब्रह्म विद्या संप्रदाय प्रवर्तक जो आचार्य है उनमें द्वितीय दू, आचार्य कौन है ए हिरण्यगर्भ उनको पद्मभव शब्द से कहा जा रहा है नारायणम पद्म भवम, और फिर तीसरे हैं वशिष्ठम फिर चौथे हैं शक्ति वशिष्ठ के पुत्र और शक्ति के हैं पराशर पराशर के हैं व्यास फिर सुखदेव जी ऐसे तो ये जो अव्य आत्मा यानी अव्य स्वभाव अविनाशी स्वभाव वाले वो पुरुष है वो जहाँ रहते हैं वहाँ उत्तरायण मार्ग से यह जाते हैं हिरण्यगर्भ जिस लोक में निवास करते हैं ब्रह्मलोक में उस लोक में कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई लोग उत्तरायण मार्ग से जाते हैं ये उत्तर अर्ध में कहा गया उपासकों को केवल उपासकों को और कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है भाष्य को देखिए ये पुनः तद्विपरीता इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार केवल फलम कवल कर्मिणल ब्रह्मज्ञान सहित आश्रम कर्मी फल संसारगोचम एवं दर्शय ये पुनः तद्रीता ज्ञानयुक्ता इत्यादिना तो केवल कर्मी का स्वर्ग लोक की प्राप्ति ये फल बता करके सगुन ब्रह्मज्ञान सहित आश्रम कर्मी जो है सगुण ब्रह्मज्ञान है उपासना सगुण ब्रह्मज्ञान कहो या उपासना कहो तो उपासना सहित जो आश्रम कर्म है तो उपासना के साथ साथ चारों आश्रमी अपने अपने वर्णाश्रम विद कर्म भी कर रहे हैं तो उसका फल भी संसार बहिर्भूत नहीं है संसार बहिर्भूत तो मोक्ष है वो तो होता है निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार से ही और ये होगा कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान से भी प्राप्त होने वाला फल वो संसार अंतपाती पाती है लेकिन संसार में सर्वोत्कृष्ट फल है वो ब्रह्मलोक अपरा विद्या का ही फल है कर्म उपासना दोनों भी अपरा विद्या हैं और उनका फल है ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति समुच्चय अनुष्ठान का फल तो इसलिए कहते हैं संसार गोचरम एवं यानि संसार अंतपाति रेब संसार अंतपाती ही फल है उसे बताया जा रहा ये पुनः इत्यादि से तो भाष्य में है ये पुनः तद विपरीता ज्ञानयुक्ता वान प्रस्था संयासीन तो जो तद विपरीत है तद विपरीत में तद शब्द से लेना है ही शब्द का अर्थ कर रहे हैं तद विपरीत ये, ही ये निपात था न ह्यूपवसंती इसमें ही इसका अर्थ करते हैं तद विपरीत तद में तद शब्द का अर्थ है केवल कर्मी और केवल कर्मी से विपरीत वो वैपरीत्य क्या है उपासना इनमें उपासकत्व भी है केवल कर्मी नहीं है तो ये पुनः तद और वो को ही स्पष्ट करने के लिए विशेषण है ज्ञानयुक्ता तद विपरीता का ही अर्थ है कि वे वे तो थे केवल कर्मी और ये हैं ज्ञानयुक्त ज्ञानयुक्त में ज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना तो ज्ञान युक्त है ना उपासना उपासका उपासक भी है कौन तो कहते वान प्रस्था संयासीन वानप्रस्थ और आश्रम सन्यासी और स शब्द से लेना नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भी तो जो वानप्रस्थ सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं इनमें तपस््रद्धे ही यहाँ तपस््रद्धे द्विवचन है <coughs> दोन दो समास है इतर इतर समास तप और श्रद्धा शब्द में तो तप ये जो पूर्व पद है इसका अर्थ करते हैं आश्रम कर्म तो तप स्वाश्रम विहित कर्म तप शब्द का अर्थ है स्व आश्रम विहित कर्म और श्रद्धा शब्द का अर्थ करते हैं की श्रद्धा हिरण्य गर्भादि विषया विद्या श्रद्धा मंत्रस्थ श्रद्धा शब्द बता रहा है हिरण्य गर्भादि विषयक विद्या को विद्या यानी उपासना तो हिरण्य गर्भादि में आदि शब्द से जो अन्य सोपाधिक ब्रह्म की उपासना हिरण्यगर्भ गर्भ कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म और उसमें और भी कई एक उपासनाएं हैं वो सारी उपासनाएं आदि शब्द से लेना इनमें से कोई ना कोई उपासना अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे हैं जो तो श्रद्धा पदार्थ तो हो गया उपासना तप पदार्थ हो गया कर्म और ते तप श्रद्धे ते यानी कर्म उपासने कर्म उपासना ये दोनों मूल मंत्रस्थ तप्रद्धे पदार्थ हैं और उपवसंती यानी शेवंते कर्म उपासना का सेवन है इनका अनुष्ठान इसलिए शेवंते का अर्थ निकलेगा अनुतिष्ठन्ति और कहाँ पर तो कहते हैं अरण्ये वर्तमानसंत तो अरण्य में रह करके ये स्व-वर्णाश्रम स्वर्णाश्रम कर्म तथा उपासना का अनुष्ठान कर रहे हैं एक विशेषण है इन तीनों का और शांता यानी उपरत करण ग्राम तो उपरत करण ग्राम है का मतलब संयत इंद्रिय है इंद्रिय संयम है सब इन तीनों के अरण्य वर्तमान संते इसमें अरण्य पदार्थ बताते हैं टीकाकार ज्ञानयुक्ता इत्यादि इस प्रतीक के बाद में स्त्री जन असंकीर्ण विपरीत विचार वाले जन और इनसे असंकीर्ण का अर्थ है इनसे रहित तो, इनसे असेवित तो, ये नहीं रहते हैं जहाँ पर ऐसे जगह निवास करके आगे हैं भाष्य में विद्वांस पद कार्थ करते हैं गृहस्थाच ज्ञान तो प्रधान तो उपासक गृहस्थ प्रधानता उपासना में है और आश्रम कर्म भी सहायक है प्रधान है उपासना ऐसे गृहस्थ भी और ये गृहस्थ को छोड़कर के बाकी तीनों का एक और विशेषण है भैक्षचर चरंत इसका अर्थ करते हैं भैक्षचर चरंत यानी अरन्ये इति सम्बंध यानी उपवसंती अरन्ये अरन्य इससे जिनको लिया जा रहा है वानप्रस्थ सन्यासी और नैष्टिक ब्रह्मचारी इनका ये विशेषण समझना भैक्षचर्या चरंत क्योंकि उनके पास परिग्रह नहीं होता और सूर्य द्वारेण पूर्वाध की व्याख्या हो गई अब उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं पूर्वाध में साधन बता दिया कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान और ये साधन जो कर रहे हैं चार आश्रमी उनको ते विरजा इस शब्द से लेना है ते इस सर्वनाम से इसलिए उत्तरार्ध में पहला जो पद है सूर्य सूर्यद्वारा इसका अर्थ करते हैं उत्तरायण मार्गेण तो सूर्य सूर्यद्वारा यानी सूर्य न उत्तरायण पथा ते क्षीण पुण्य पाप कर्म संत्य तो वीरज होकर के तो रज मल ब्रह्मलोक प्राप्ति में प्रतिबंधक कर्म तो पुण्य शब्द से लेना ब्रह्मलोक की अपेक्षा निकृष्ट मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट जो स्वर्ग लोक है उसका प्रापक पुण्य वो भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक होता है इसलिए उसको भी उपासना क्षीण कर देती है समाप्त कर देती है, और पाप मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि का प्रापक कर्म ये दोनों हैं पुण्य पाप यानी शुक्ल कृष्ण कर्म और ये समाप्त हो गए हैं उपासना के सामर्थ्य से जिनके वे हो गए विरजस शब्द से ग्राह्य ऐसे समुच्चय अनुष्ठाई उत्तरायण मार्ग से प्रयांती यानि प्रकर्षेण यानि गति या प्रापणि धातु हैं चले जाते हैं कहाँ पर जाते हैं तो कहते ये ये सत्यलोकाद जिस सत्यलोकादि में अमृत सपुरुषो प्रथमजह ज हिरण्यगर्भ पुरुष सपुरुष शब्द से किसको लेना है जो प्रथम है यानी ईश्वर की प्रथम संतान है वो कौन है तो हिरण्यगर्भ वो जिस लोक में रहते हैं ब्रह्मलोक में और वे अव्य आत्मा है यानी अव्यय स्वभाव है और अव्यय स्वभाव का भी अर्थ कर दिया यावत संसार स्थाई जब तक संसार रहने वाला है तब तक रहने वाले उन्हें कहा गया यावत संसार स्थाई और कौन सा संसार ये वर्त कल्प वाला संसार बाद में तो दूसरा कल्प में दूसरा संसार आएगा ही लेकिन उस समय फिर ये मुक्त हो जाएंगे तो अब दशम तथा एकादश मंत्र के द्वारा जो फल बताया गया केवल कर्म तथा उपासना समुचित कर्म का वह संसार अंतर्गत ही है इसे कहा जा रहा है एक अंतास्तु संसार गतो अपर विद्या गम्या तो एतद अंतास्तु यानी एक तदंता का अर्थ है ये तत्त शब्द से ग्रहण करना कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का जो फल बताया है ब्रह्मलोक की प्राप्ति और यहाँ तक का जो फल है वो कैसा है तो अपर संसार गत एव हिरण्यगर्भ तक संसार गति ही है मोक्ष नहीं है संसार अंतपाति ही गति यानी फल है वो किस विद्या से प्राप्त होता है दो प्रकार की विद्या में से तो कहते अपर विद्या गम्या, अपर विद्या का फल है ये संसार अंतपाती लोकी प्राप्ति हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति को ही कुछ लोग मोक्ष कहते हैं उनकी शंका का उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है ननु एतम इच्छन के चितु तो यानि शंका है के चित यानी कुछ लोक एतम यानि ब्रह्म लोक की प्राप्ति इसी को मोक्ष मानते हैं मोक्ष मिच्छी तो कुछ विचारकों का मानना है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई का अर्थ ही मोक्ष मिल गया और आप कह रहे हो कि ये संसार के अंतपाती ही हैं ब्रह्मलोक प्राप्त करना भी संसार को ही प्राप्त करना है तो ये उन लोगों के मान्यता का विरोध होगा ना तो इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि न न यानि ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही मोक्ष नहीं है ये न का अर्थ है क्यों तो कहते हैं यहा व सर्वे कामा इत्यादि श्रुति बताई जा रही है इस श्रुति का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका को देखिए मुक्ता इहैव सर्व काम प्रबिल सर्वात्म भावंच दर्शयन्ति श्रुत कहते हैं जो मुक्त होते हैं तो उनके लिए तो श्रुति कहती हैं इह सर्वे प्रबिल कामा इह का अर्थ है इसी मनुष्य शरीर में ही जिस शरीर में मोक्ष का साधन भूत निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार हो गया उसी शरीर में सर्वे कामा प्रविल प्रविलयती तो सारे काम समाप्त हो जाते हैं समाप्त तो हो जाते हैं काम आ, एक कठोपनिषद में आता है ना यदा सर्वे प्रमुच्य कामा ये अस्य हृदय सृता अथ मर्तो अमृतोति अत्र ब्रह्म समश्नुते अत्र याने इसी जीते जी जिस समय आपको निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ उसी समय अप्रजाती यदा कामान सर्वान्थमगता ज्ञानी का पहला पहला लक्षण ही बताया है समस्त कामनाओं की निवृत्ति आत्मा चेद बीजानी यादमस्मी की पुरुषा कि ये भी समस्त कामनाओं की निवृत्ति ये फल बता रहा तो इस प्रकार मनुष्य शरीर में रहते रहते ही समस्त कामनाओं की और इसमें समस्त कामना से आ गया ब्रह्मलोक भी मोक्ष की इच्छा भी समाप्त हो जाती है मनुष्य ज्ञान होते ही मुक्त ही हो नित्य मुक्त ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अपनी नित्य मुक्तता का अनुभव करने वाले को मोक्ष की इच्छा रहेगी क्या मुक्ति की इच्छा नहीं रहेगी तो उसमें सारी कामनाएं अंतिम कामना जो मुमुक्षा होती है वो भी समाप्त हो जाती है मुक्त पुरुष में तो ये जो श्रुतियां हैं जीते जी ही ज्ञानी में समस्त कामनाओं की निवृत्ति निष्कामता आप्त कामता बता रही है और ये बता रही है कि जीते जी ही वह सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है उसे जीते जी ये अनुभव होता है कि मैं केवल अपने इस साढ़े तीन हाथ के हाड़ मांस के शरीर में मात्र चेतन आत्मा हूँ ऐसा नहीं अपितु तो सारे जगत का अधिष्ठान निर्विकार चेतनमय हूँ सभी प्राणियों की प्रत्यगात्मा में हूँ ये है सर्वात्म भाव ये जीते जी ही प्राप्त होता है समस्त कामनाओं की निवृत्ति और सर्वा सर्वात्म भाव की प्राप्ति ब्रह्मज्ञानी को जीते जी ही मनुष्य शरीर में ही श्रुति बता रही है और न तस्य प्राणाउत्क्रामंती ये श्रुति कह रही है कि उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता और जिसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता उसे फिर कहीं आना जाना भी नहीं पड़ता आने जाने के लिए तो पहले इस परिचिन शरीर को छोड़ करके कोई निकले फिर तो वो कहीं परि देश विशेष में जाएगा लोक लोकांतर में लेकिन ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता यही प्रारब्ध समाप्त होते ही ब्रह्मज्ञानी के शरीर में रहते रहते ब्रह्मज्ञानी की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के सत्रह तत्व अपने अपने उपादान कारण में कहो यानी अपंचकृत पंच महाभूतों में कहो या परमात्मा में कहो विलीन हो जाते हैं। तो फिर उनका कहीं आना जाना नहीं होता जैसे घट फूटने के बाद घट से घिरा हुआ आकाश कहाँ आएगा जाएगा वो तो जहाँ है वहीं महाकाश है व्यापक है वो कहीं आता जाता नहीं है घट के रहते हुए घट के कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से लगता है कि घटाकाश भी घट के साथ गया गया सा लगता है जाता नहीं है उपाधि के जाने से उपाधि के जाने का आरोप होता है ऐसे जिसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलता है उसका तो आना जाना होता है तो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी का स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकला ही नहीं वो इसी शरीर में रहते रहते विलीन हो गया तो फिर उसका कहाँ आना जाना होगा उसे जिस ब्रह्म भाव को प्राप्त करना है वो ब्रह्म भाव तो सर्वत्र व्यापक हैं इसे आकाश को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा वो तो जहाँ आकाश को प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति वो जहाँ खड़ा है वहीं पर आकाश विद्यमान ही है उसे आकाश प्राप्त ही है उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा आकाश को प्राप्त करने के लिए केवल आकाश की अप्राप्ति की भ्रांति को मिटाने वाला आकाश मैं जहाँ हूँ वहीं है मैं आकाश में ही हूँ ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा इस ज्ञान से ही आकाश की अप्राप्ति की भ्रांति मिट जाएगी ऐसे ये जो निर्विशेष ब्रह्म भाव है उसकी प्राप्ति मोक्ष है और निर्विशेष ब्रह्म भाव व्यापक होने से वो आना जाना नहीं पड़ता और यहाँ पर तो सूर्यद्वारेण प्रयांती बताया जा रहा है इसलिए वो मोक्ष नहीं है तो ये लिखते हैं कि मुक्तानाम इहैव सर्वकाम काम सर्वात्म भाव चर्शयती श्रुतय टीका में और ब्रह्मलोक प्राप्तिस्तु देश परिचिन्नम फलम ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो परिचिन्न देश की प्राप्ति है तत् न मोक्ष इसलिए इसे मोक्ष नहीं कहा जाएगा मोक्ष तो देशतः अपरिछिन्न है वो कहीं जाकर के प्राप्त नहीं होता परिचिन्नता की भ्रांति मिट गई तो मुक्त ही है मोक्ष प्राप्त ही है इस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है कि इहस प्रवील काम ते सर्वतः स्वर्गत धीरा युक्तात्मसवाशती इतनी श्रुति इत्यादिश्रुतिभ्य ब्रह्मलोक प्राप्ति न मोक्षा ऐसा करना ब्रह्मलोक की प्राप्ति मोक्ष नहीं है क्योंकि ये श्रुतियाँ मोक्ष का स्वरूप तो बता रही हैं जीते जी ही समस्त कामनाओं की निवृत्ति सर्वात्म भाव की प्राप्ति और एक हेतु बताते हैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति मोक्ष नहीं होगा करके इसके लिए एक हेतु दूसरा बताया एक तो श्रुति रूप हेतु बताया अप्रकरणाच कते प्रकरण चल रहा है अपरा विद्या के विषय का विवरण स्पष्टीकरण तो अपरा विद्या का प्रकरण है ये तो अपरा विद्या के प्रकरण में अपरा विद्या के फल का न वर्णन होगा तो परा विद्या का फल है मोक्ष वह उसकी चर्चा मानी जाएगी अप्रासंगिक चर्चा यदि आप ये कहते हो कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही मोक्ष है तो फिर वो अपरा विद्या का फल नहीं होगा और अपराविद्या के प्रकरण में उसकी चर्चा भी नहीं होगी और अपरा विद्या के प्रकरण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई जा रही है का अर्थ है कि श्रुति को अपरा विद्या के प्रकरण में ब्रह्मलोक प्राप्ति रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति मोक्ष के रूप से अभिष्ट नहीं है ये अप्रकरणाच्य इससे कहा जा रहा है अभी दो चार पंक्तियाँ हैं इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल